कर्मानुष्ठान प्रयोजन शून्यवाद न ज्ञानीना ना अभ्युपगम्य थे कर्मानुष्ठान का कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए ज्ञानी तो कर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए और एक पहले कहा गया अथवा लोकानुग्रह काम में या शास्त्री नहीं वर्गे ना तो देह वाघ बुद्धि चरित ज्ञानी न क्रम ज्ञानीनो ज्ञानो तो कर्मुष्ठान क्या प्रयोजन प्राप्ति स्वर्ग्ति तो प्रयोजन ज्ञानी क्या है तो ज्ञाना नाभ्युपगमती प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेन निवृत्ति कोपयुज्य बोध हेतु बोधरे तु बुभुत्सायां तथे तरा प्रवृत्ति न उपयुक्ता ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति तो ठीक आवश्यक नहीं है यदि चेज तो सिद्धांत पूछता है निवृत्ति को उपयुक्त निवृत्ति कहां उपयुक्त है निवृत्ति की आवश्यकता क्या है पूरा पूछी उत्तर देता है बोध है तो निवृत्ति से ज्ञान का है तो निवृति है तो सिद्धांतिका तो कर्म, कर्म, कर्म करने का जो कर्म कांड बड़ा है वस्तु तो, तो है ये प्रयोजन नहीं कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग चाहते है उनके लिए कर्म विधान किया गया कर्म करने पर धीरे धीरे शास्त्रीय मार्ग में चलने पर फिर एक विचार करेंगे कर्म करके स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग कर्म समाप्त होने पर फिर आना पड़ता है फिर निष्काम कर्म करें निष्काम कर्म करने पर वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर साधन चतुष्टय होता है जिज्ञासा होती है इसलिए कर्मकांड का तात्पर्य मुख्यतः तो ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए ही यज्ञ दान तपादी सब कर्म साधन समेत वेदावचन ब्राह्मण विविध सन्नी य दान न तपसा अनातकन ऐसे श्रुति वाक्यप्ञान का साधन है ब्रह्मसूत्र भी सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुति अश्वत सर्वेशा आश्रम कर्मणपेक्ष आश्रम कर्म की आवश्यकता है, है ज्ञान के लिए ऐसे यज्ञादिश्रुति यज्ञ दान तप इत्यादि ज्ञान का साधन है कैसे साधन ज्ञान का बुगुत्सा अंत शुद्धि होगी जिज्ञासा होगी जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान का साधन है तो बुगुस्सा के लिए प्रवृत्ति उपयुक्त है जैसे निवृत्ति भी ज्ञान के लिए उपयुक्त है तो प्रवृत्ति भी जिज्ञासा के लिए, लिए उपयुक्त है ठीक है उपयोगा भाव उपयोग उपयोगा भाव निवृत्त समान परिहती निवृत्ति में भी उपयोग नहीं प्रवृत्ति में उपयोग नहीं निवृत्तियों में उपयोग नहीं यदि निवृत्ति बोधक हेतु तो, तो प्रवृत्ति भी बहुसा का हेतु निवृत्तेर बोध हेतु निवृत्ति किसका हेतु हुआ बोध बोधक हेतु पर न उपयोग भाव निवृत्ति का उपयोग भाव उपयोग हे शंका करते है पूरे बोध हेतु निवृत्ति सिद्धांत बहुसा तथा इतरा इतनावृत्ति बहुसा में उपयोग हे तरी प्रवृत्तिर बहुत्साहेतुवाद प्रवृति भी बुहुत्साह बोधुमच्छा बुहुत्साह जिज्ञासा जिज्ञासा का हेतु उपयोगपति इतिहा उसका भी उपयोग है निवृत्ति का यदि उपयोग है प्रभुति का भी उपयोग है जिज्ञासा उत्पत्ति के लिए को करा। जिसको ज्ञान हो गया उसके बाद कर्म करने पर क्या लाभ है बोध हेतु ये नहीं जिज्ञासा होगी बुभूसा ये कहा सिद्धांत ने कहा जिज्ञासा बुभूसा के लिए किन्तु ज्ञान जब हो गया तो आगे बुभूसा की क्या आवश्यकता है नु बुभसा अभाव बुद्ध है ज्ञानी ज्ञान हो गया तो फिर बुभूस् होगी बुद्ध जब, जब ज्ञान नहीं है तो तो ज्ञान की इच्छा ज्ञान होने के बाद ज्ञान की इच्छा होती है भोजन कर पेट भर फिर भोजन करने की समय है ज्ञान हो गया तो भूषा नहीं होगी भूसा नहीं तो फिर प्रभुति की क्या आवश्यकता प्रभुति का फल है भूषा भूषा का है हेतु जो ज्ञान हो गया भूषा की आवश्यकता नहीं प्रवृति का भी उपयोग नहीं ऐसा फिर शंका करता है पूरे पुष्ह न बुद्धस् नुहुत्सेत बुद्ध्यते पुनः अबाधादनुवर्तेत बूध न बुद्ध्यते पुनः शंका करने वाले कहते हैं बुद्ध से न बहुत से तो जो बुद्ध ज्ञानी है वो तो बहुसा उसकी आवश्यकता नहीं बहुसा की होती ही नहीं ज्ञान हो गया तो फिर बहुषा का हेतु प्रवृत्ति में क्या प्रविजन है तो सिद्धांत जी कहता है ना पुनः बुद्ध जो बुद्ध है फिर उसको ज्ञान होगा एक बार ज्ञान होने के बाद तो फिर ज्ञान उसको चाहिए फिर नापियो पुनः बुद्ध यदि बुद्ध होने के ज्ञानी होने का ना बहुत सा की आवश्यकता नहीं इसलिए प्रवृति की आवश्यकता नहीं तो ज्ञान हो गया तो फिर फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान होने के बाद तो फिर दोबारा ज्ञान की आवश्यकता नहीं।, नहीं तो फिर प्रवृति की आवश्यकता नहीं निवृत्ति की आवश्यकता नहीं ज्ञान क्योंकि निवृत्ति बोध हेतु का तो वो ज्ञान हो गया तो फिर बोध की आवश्यकता नहीं तो निवृति की आवश्यकता नहीं तो एक बार ज्ञान होने के बाद आगे ज्ञान कैसे रहेगा एक बार घट का दर्शन किया घट ज्ञान हो गया हमेशा ही घट ज्ञान रहता है नहीं नहीं रहता है अन्य विषय ज्ञान हो तो घट ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर ब्रह्म ज्ञान हो गया हम सिंह ब्रह्म फिर वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा इसलिए उत्तर देते अबाधा अनुवर्तित ज्ञान के बाध नहीं हो तो ज्ञान की अनुभूति है ज्ञान का यदि बाध हो जाए रज में कभी सर्प ज्ञान हुआ यथार्थ ज्ञान है या नहीं यथार्थ नहीं है भ्रम ज्ञान है उसका राजु ज्ञान होने पर बाध होता है भ्रम हो ज्ञान में बाद यदि बाध नहीं हुआ हो, बाध होने के बाद समझ ले भ्रम है सर्प नहीं फिर वो उसका इतने आधार नहीं और यदि बाध नहीं हुआ तो सर्प का स्मरण करता है आगे भी रहता है ज्ञान तो नहीं रहता है संस्कार होने से स्मरण होता है इसलिए अबाधा अनु तो अनुबित अहमअ्मी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उसका बाध नहीं होता है बाध नही होने के कारण दृढ़ निश्चय रहता है मैं मनुष्य हूँ ऐसा निश्चय को है बीच बीच में कभी सोचना पड़ता है मैं मनुष्य करके? सोचने की आवश्यकता नहीं क्यों निश्चय बाध नहीं हुआ अब निश्चय और क्यों अब, फिर बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है नहीं।, नहीं इसी प्रकार हमस्म ब्रह्म देहादि में नहीं हूँ ब्रह्म हूँ व्यापक शुद्ध चिन्ह मात्र हूँ ऐसे ज्ञान जब हो जाएगा बार बार तो उसके लिए बाहर बाहर अभ्यास करने की आवश्यकता है साक्षात्कार जब नहीं हुए अभ्यास करना पड़ता है साक्षात्कार हो गया दृढ़ निश्चय हो गया आगे वो ज्ञान का नाश होगा अबाधा तो अनुबर्ते तो बोध हो न तो अन्य साधना उसको रखने के लिए अन्य के साधने की आवश्यकता नहीं है बुद्ध से तभी बुद्ध से पुनर्बोधा ज्ञानी के फिर बोध ज्ञान नहीं होता है तो तद हेतु बुद्धम प्रति अनुपयोगिनी बोध क्या क्या है बोध क्या, क्या नहीं है है अभी जो चल रहा है इसको देखने बताना पड़ेगा अभी नहीं समझते कोई बोध क्या, क्या है तो क्या है अभी देखो बोध हेतु बहुसायम भूसायाम तथेतर अभी स्लोकन है यार बोध हेतु निवृत्ति निवृत्ति है बोध का हेतु है और भूषायाम भूषा के लिए हेतु कौन है प्रभति प्रभृति, प्रभृति।, प्रभृति किसका है तो है? हेतु का निवृत्ति किसका है बोध का देखो बुद्धस्य बुद्ध मतलब बोध हेतु हेतु बोध कौन है का। देखो, है। बोध है, तो देखो, देखो, देखो बोध का तो निवृत्तिर बुद्ध प्रति अनुपयोगी नहीं ज्ञानी के प्रति उपयोग नहीं है ऐसा कहना पड़े सिद्धांतिकता ना बोध्य बुद्ध से बोध नहीं है तो निवृत्ति नहीं नाती हम सिद्धांति का नाते बुद्ध थे को सक्रिय जात से बोध से एक बार जब ज्ञान हो गया तो स्थिरत्व तो आय पूरा कहता है ज्ञान तो हो गया हमर सिंह ब्रह्म इसको दृढ़ करने के लिए स्थिर करने के लिए दृढ़ नहीं स्थिर करने के लिए निवृत्ति अपेक्षा थे फिर निवृत्ति होनी चाहिए स्थिर करने के लिए ये तो आशंक्य स्थिर वो कोई कोई कहे ज्ञान तो हो जाता है सरल की टिकता नहीं वस्तु तो ज्ञान नहीं जो टिकता नहीं ज्ञान यदि हो गया तो उसके टीके नहीं आ गया उसको नष्ट भी नहीं कर सकते यदि ज्ञान हो गया अभी देखो मैं मनुष्य हो दृढ़ निश्चय है उसको जितने भी से चिंतन करो नष्ट हो जाता है बड़ा वाला चिंतन करो मैं सोचो मैं व्याग्र हूँ महाराजा हूँ महाराष्ट्र राष्ट्रपति हूँ महाराजा हूँ जितने विचार करो मनुष्य ब्रह्म नष्ट हो जाता है मनुष्य ज्ञान तो इसी प्रकार ब्रह्म में हूँ ज्ञान यदि साक्षात्कार हो गया उसका नाश हो नहीं सकता है इच्छा करने पर भी नाश होगा अटिकता नहीं क्या जो लोग को नहीं समझे कहते ज्ञान तो हो जाता है टिकता नहीं वो ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान नहीं, नहीं कहते वो शब्द सुनकर कोई ज्ञान उसको ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते वो ज्ञान टिकने पर भी कोई फायदा नहीं है जो ज्ञान हो जाता है टिकता नहीं कहते ना वो ज्ञान टिकने पर भी कोई लाभ नहीं वो ज्ञान ही नहीं है संशय विपर्य रहित ज्ञान को कहते ज्ञान जो मुख्य साधन है अविद्या की निवृत्ति ज्ञान चौथी संशय विपर्य रहित ज्ञान अपरुष ज्ञान वो ज्ञान हो जाने पर टिकता नहीं क्या वो जाता नहीं नष्ट ही नहीं होगा उसके बाद उस ज्ञान को न ही चाहे तो भी नष्ट नहीं होगा एक बार ज्ञान हो गया तो अनिच्छा नुच्छे तो एक बार ज्ञान हो गया तो इच्छा नहीं होने पर भी मुक्त हो जाएगा सक्रिय जात से बोध से स्थिरत्व निवृत्त आशंकित स्थिरत्व बाध का अभाव स्थिर होने के लिए क्या आवश्यकता है बाधक का अभाव कोई ज्ञान का बाधक नहीं हो तो ज्ञान स्थिर रहेगा न साधनांतरम स्थिर करने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं कोई बाधक नहीं हो तो ज्ञान रहेगा बाधक का अभाव क्या अपेक्षा करता है अबाधा तो अनुवर्तित हम अस्वी ब्रह्म अपरुक्ष ज्ञान किससे होता है अपर ज्ञान किस से होगा ज्ञान का साधन है प्रमाकरणम प्रमाणम ज्ञान है प्रमा उसका साधन है प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होगा किस प्रमाण से ज्ञान होता है हम ब्रह्म सु ज्ञान किस प्रमाण से बोलो हाँ वेदांत वाक्य प्रमाण है वाक्य शब्द प्रमाण है वाक्य प्रमाण जन्य ज्ञान से अहम सप्तम से आदि वाक्य है महावाक्य वही प्रमाण इसी प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न होता है वेदांत वाक्य रूप प्रमाण से ज्ञान होता है वो ज्ञान बलवता प्रमाण न बाधा अब उससे बलवत प्रमाण कोई वेदांत प्रमाण से बलव प्रमाण कोई है नहीं तो बलवत प्रमाण से बाधा नहीं होता है इसलिए ज्ञान की तो हमेशा रहेगी अब न साधना अंतरम तरद ज्ञान को बना रखने के लिए अनेक के साधन करना पड़ता है आगे अपरक्ष ज्ञान जब हो गया उसको ज्ञान को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कुछ भी करने का नहीं बाद हो नहीं होता है वो ज्ञान रहेगा और ज्ञान को अनुभूति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है एक बार अपरक्ष ज्ञान हो गया तो रहेगा हाँ ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा सुनकर के कहा हमको ज्ञान हो गया और कुछ नहीं करेंगे और ज्ञान तो कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा कुछ होगा लाभ होगा और ज्ञान नहीं अपरक्ष संशय विपर्य रही ज्ञान दृढ़ अपरुच ज्ञान हो जाए तो उसके लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है वेदांत प्रमाण से ज्ञान हुआ अहम असीम ब्रह्मांड उसका बाध क्यों नहीं होता है उससे बढ़कर को कोई प्रबल प्रमाण है नहीं जिसको तो इसको बाध करें अभी शंका करता है पूर्व पक्षी चलो बलव तो प्रमाण से बाधा नहीं होने पर भी अविद्या से अविद्या कार्य से बाध हो जाए अविद्या और अविद्या का कार्य प्रारध जब तो रहता है प्रारंभ के कारण प्रपंच दिखता है कार्य दिखता है तो उसका कारण अविद्या भी रहेगी देश अविद्या मानते तो प्रमाणांतरण अबाधे थी अन्य प्रमाण से ज्ञान का बाधा नहीं होने पर भी अविद्या तत्कार कर्तृत्वाध्यास न्याद अविद्या से बाध हो जाए अथवा अच्छा, अविद्या का कार्य कर, कार्य है कर्तृत्व्यास मैं करता हूँ भूलता हूँ अभ्यास भ्रम है उससे ज्ञान का बाद हो जाए इस आशंका करके उत्तर देते हैं न अविद्या बोधम बाधितु अर्ति तत्वोधेन तत्वोधे बाधि उत्या न तो अविद्या अविद्याभ्युष्का कार्य कर्तच्याद्यध्यास तो बोधम बाधित महारह बोध ज्ञान को बाध करने के लिए कोई समर्थन नहीं है ना तो अविद्या बाध करेगी ना अविद्या का कार्य बोध को बाध करेगा क्यों नहीं करेगी पूरे वह बाधित तत्व तो ज्ञान जो होता है तत्व तो ज्ञान से अविद्या अविद्या का कार्य सब बाधित तो हो गई अविद्या और अविद्या का कार्य सब का बाद होता है किसके द्वारा तत्व तो तो ज्ञान से तत्व तो ज्ञान से, तो से बाध हो गया जो पहले जिनका बाध हो गया अविद्या अविद्या कार्य वो फिर तत्व ज्ञान को बाध करेंगे तो वे ही बाधित तो हो गई तत्व हेतु आगे शंका कृतन अविद्या भी अविद्या का बाध भले हो जाए अभिजय का कार्य तो प्रतीत होता है प्रपंच दीक्षता है तत्कार से प्रतीय मानव से बाधित असंभव का है न अभिजय का कार्य जो प्रतीय मान है ज्ञा मान होता है ज्ञान का विषय है वो तो बाधित नहीं हो सकता है तेन बोध से बाधो भवित तेन का अविद्या के कार्य से बोध ज्ञान का बाधो हो जाए उत्तर देते है अविद्या कार्य का, का उपादान कारण क्या होगा अविद्या उपादान कारण अविद्या जाइए मिट्टी के कार्य का उपादान कारण क्या होगा सुनना होगा मिट्टी है अविद्या के कार्य का उपादान कारण अभी, अभी जाइए अविद्या की निवृत्ति होगी बाध हो गया ज्ञान से कारण नष्ट होने पर कार्य रहेगा कारण का बाद हो तो कार्य कहाँ रहेगा उपादान निवृत्ति व्याधित उपादान है अविद्या अभिदा कार्य के उत्पादन क्या है अभिद्या का बाद होगी निवृत्ति होगी ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान जब नष्ट हो गया अभिदय का कार्य रहेगा तो बाधित तो हो जाएगा इसे दिखने पर ही बाधित तो हो गया पहले रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है रज्जु का ज्ञान होते ही रज्ज अज्ञान नष्ट हो जाता है रज्ज अज्ञान का जो कार्य सर्प है वो सर्प जैसे बना हुआ लकड़ी से प्लास्टिक से बना हुआ सर्प जैसे दिखने पर भी वो ज्ञान सर्प ज्ञान रहेगा आगे अब बाधित तो हो गया क्योंकि सर्प ज्ञान का उपादान है रज्जु अज्ञान रज्जु अज्ञान ही सर्प रूप से परिणत होता है अनिर्वचनीय तो रज्जु ज्ञान रज्जु ज्ञान से नष्ट होगा तो रज्जु के अज्ञान रज्जु ज्ञान से नष्ट होने पर सर्प का उपादान कारण है रज्जु ज्ञान उपादान नष्ट होने पर सर्प का बाध हो जाता है इसी प्रकार उपादान अविद्या की निवृत्ति से ही तस्वीर अविद्या कार्य से बाधित तो अथवा न तेनाति बाध शंकित तो शक्य कार्य बाधित तो हो गया तो बाधित तो जो वो फिर ज्ञान का बाध करेगा शंका नहीं कर सकते। बाधिम दृश्यता तेन जीवनाकुर्णमाजारम न शक्यते अक्षय ही बाधितम दृश्यता इंद्रिय के द्वारा बाधित प्रपंच देखो जगत अभिद्या का नाश हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से अभिद्या की निवृत्ति होगी अभिद्यावृत्ति होने पर अविद्या के कार्य का बाध हो गया सारा का प्रपंच दिखता है कि बाधित हो गया जैसे प्लास्टिक बनाया गया सर्क जब रज स्लास्टिक ज्ञान हो गया और सर्प नष्ट हो बाध हो गया तो सर्प जैसे दिखने पर भी वो सर्प है बाध हो गया ठीक इस प्रकार अविदे का कार्य प्रपंच दिखने पर भी बाधित तो हो गया तो बाधित तो प्रपंच को देखते रहो जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है जादूगर के जादू कुछ दिखाता है दिखते हैं, ऐसे बाधित तो प्रपंच को ज्ञानी दिखता है झूठा दृश्यता मखी के द्वारा बाधित को देखो देखते रहो तेन बाध होना सकते थे तैनका से बाधित दृश्य से जो दृश्य बाधित हो गया वो ज्ञान का बाधक होगा दृश्य बाधित हो जाते हैं ज्ञान होने के बाद तो बाधित दृश्य से ज्ञान का बाध हो जाएगा ना नहीं बाधन तेन का बाधित दृश्य न बाध होना सकते थे ज्ञान का बाधन नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा उसमें एक दृष्टान्त देते ये जीवन आखू मार जा रही जीवन आखू आखू मालूम है आंखों क्या है मूसक मुश, है गन्ना नहीं मूसक है जीते जी मूसक चूहा मूसक मारे जाड़ो को मार देता है जीते जी जो मूसक मार जा को नहीं मार सका और मूसक जो मर जाएगा वो मार को मार गया नहीं, नहीं। जीवित तो रहते ही बिटालू को नहीं कुछ कर पाता है बोल की बिटालू उसको खा लेता है जीवित तो जो मूसक बिटालू को मारता है ना नहीं और मर जाने पर मारेगा जीवन आखुर मार्जार न थी जीते जी आखूक मार्जार को नहीं मानता है मृत्यु मृत कथा मन जाता मरने का बिल्ली को, को मार देगा मरने का मारता है इसी प्रकार अभिजा के कार्य प्रपंच पहले थे वो रहते ही ब्रह्मज्ञान हुआ ब्रह्मज्ञान ज्ञान का बाधक हो ना ब्रह्मज्ञान से वो बाधित हो गयी वो, वो बाधित हो गयी वो ब्रह्म ज्ञान उसे बिगाड़ सके बिगाड़ते तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता जो जीते जी अविद्या का कार्य सत्य दिखते थे उस ब्रह्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हुआ उस भी ब्रह्मज्ञान ज्ञान का बाधक नहीं हो सके अरे ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो गई के कारण नष्ट हो गया प्रपंच का बाध हो गया और मराजे से वो फिर ब्रह्मज्ञान का कहा बाधक तो तो हो गयी सत्य जीत दृष्टान्त महा जीवन आंखों का क्या अर्थ है द्वैत दर्शन तत्वबोध से बाधा भाव द्वैत दर्शन के द्वारा द्वैत ज्ञान से तत्वबोध का बाध होता है, है। सुनते होता, होता है क्या कहते हैं द्वैत दर्शन से तत्वबोध का पुस्तक देखकर नहीं बताओ द्वैत दर्शन से तत्व ज्ञान का बाद होता है नहीं, नहीं। अभी अभी कहा द्वैत भ्रम द्वैत दर्शन से तत्व का बादम बाद uh, बाधा का भाव होता है इसको दृढ़ करते हैं कविमुति का न्याय न कविमुति न्याय दिखा करके दृढ़ करने के लिए तद अनुकूलम दृष्टान्त महा उसके लिए कविमुति का न्याय का अनुकूल दृष्टान्त कहते हैं अपि पाशुपता ध नम मरय निष्फल सुु विनांगो नक्षती पाशुपत ना भी वृद्ध यह न नमारा चेत पाशुपत से वृद्ध हुआ कोई पाशुपत मारने पर भी मरा नहीं जो नहीं मरा पाशुपत से वृद्ध होने पर भी वेदन होने पर भी यह न मारा जो नहीं मरा वो फिर एक छोटे कोई बाण है जिसका आगे फल नहीं शल्य नहीं निष्फल ईशु है बाण तो बाण होता है बाण के ओगे फल होता है लोहे के इससे लगाते हैं फिर अंदर घुस जाएगा खींच नहीं सकते बाण को जिसमें कोई है नहीं फला नहीं शल्य कांटा का आदि कुछ आगे नहीं खाली इसे लकड़ी के आगे मार दिया उसे मर जाएगा जब पास तो अस्त्र से विध्वन पर नहीं मरा अब कोई ऐसा ही बाण है जिसके आग्रे कुछ लोहा आदि कांटा आदि शल नहीं है उसके द्वारा मर जाएगा इसमें क्या प्रमाण है निष्फल है सुतुन नांगो निष्फल फलरहितर तो उसे वितुन्न तुद व्यथने उसे व्यथित होकर के अंगम यश जिसका अंग निष्फल बाण से आघात किया गया ऐसे व्यक्ति मर जाएगा न क्षति इतना इसमें क्या प्रमाण है क्या प्रमाण है जो पार्शु पचास से वृद्ध होने पर नहीं मरा सामान्य बाण से मर जाएगा इसमें क्या प्रमाण है अर्थात नहीं मरेगा थ पासस्त्रण वि न मरा समस्त्र होने पर न मरा चेत किल निषलेश् विनाफलेश्थ शल्य रहीत न शल्य किल कंटेदी रही दर व्यथित अध सन व्यथित चाड़ ता। तो मजाई अनक्ष्यति नाश् प्राप्त का प्रमाण क्या प्रमाण प्रमाण नहीं ये दृष्टि पाशुपत्र अस्तृ नहीं मरा दृष्टात सिद्धम दाष्टा युजाति के में लिखाते ही। आदा विद्य चित्रैव विदि स्वारीह्वा बोधोजय सोद सुदृढ़ो बाध्यता कथम बोध आदो जिंग, मानया ही सकारी जिम्भि अजयत बोधो अजयत ज्ञान ने जीत लिया बोधो अजयत युद्ध करके किसके साथ युद्ध किया अभिदया आदो पहले अभिदया युद्धवा अविद्या से युद, युद्ध करके अविद्या कैसा है चित्र ही स्वकारी जिम्मे चित्र नाना प्रकार अभी स्वक्य अपने कार्य नाना प्रकार कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, प्रमातत्व तो, आदि नाना प्रकार अपने कार्य से युक्त जिम्मे बुद्धि को प्राप्त किया अपने कार्य से युक्त हो करके कार्य से बुद्धि को प्राप्त हुई अविद्या के साथ युद्ध करके बोध अजयत अविद्या के साथ युद्ध करुद्धा बोध अजयत जो बोध जीत लिया स्वृ्यक्ष दृढ़ हो अभी दृढ़ हो गया उसका विरोधी को मार करके जीत लिया जीतने पर दृढ़ होते हैं सुदृढ़ अत्यंत दृढ़ हो गया कथम बाध्यता हूं अफिर कैसे बात होगा आदो का क्या अर्थ है पहले पहले मतलब अभ्यास समय विद्या का अभ्यास जो करता है सवर्ण मनन निधि कर रहा है उस समय अविद्या है अविद्या केवल नहीं अविद्या का कार्य भी है अविद्या का कार्य कौन कर्तृत्व भुक्तत्व प्रमात ज्ञान ज्ञान विषय रूप भरसा सब स्ञा, कुछ अविद्या का कार्य है अविद्या के कार्य अविद्या के सब सहायक है जैसे कोई जा रहा है युद्ध कर रहा है उसके सैन्य सामने अविद्या के सैन्य जैसे अविद्या का कार्य सब ही अभ्यास करते समय अविद्या का कार्य है अभिदय का कार्य बहुत है स्वकारी जिम भ्रमाण या विद्याभास समेत चित्र ही कार्य अपने कार्य चित्र विलक्षण बहुत ही चित्रिक बहु बहुविध है बहुत प्रकार है उसका कार्य अविद्या का कार्य क्या कार्य है प्रमात भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि से ज्ञान ये विषय सब कुछ है विरोधी इंद्रिय मन ये सब उसके विरुद्ध है ज्ञान की ये सब अविद्या के कार्य है अविद्या के सहायक सब मिलकर के जिम भ्रमाण या मत अविद्या वृद्धि को प्राप्त अविद्या अपने कार्य के साथ कार्य के कारण बुद्धि को प्राप्त दृढ़ अविद्या उसके साथ युद्ध करके बोधवा युद्ध किसने क्या बोध ज्ञान युद्ध युद्ध करके काम अजैत काम का अभिद्व्यान अविद्या को जीत लिया सैव अभ्यास पाठ दृढ़ अभ्यास करने से दृढ़ हो गया अभिज्ञान अदय अविद्या सत्यादानी कार अविद्या की निवृत्ति होगी अविद्या नष्ट होगी अभी नष्ट होने पर निर्मूल हो गया निर्मूल है न उसका कार्य के साथ भी निर्मूल रहित हो गया फिर अभ्यास न कथम बाध्यता अभ्यास का भी बाध होगा उसके द्वारा ज्ञान का बाद कैसे होगा ज्ञान का बाद होगा न कथम अपनी बाध्य थे कैसे किसी भी प्रकार ज्ञान का बाद हो, का के का हो नहीं सकता है अपरुष ज्ञान हो गया तो उसका बाद कभी नहीं होगा उपादितम अर्थम श्रोत बुद्धि आरोहाय रूप के नह श्रोताओं की बुद्धि में आरूढ़ होने के लिए बुद्धि में स्थिर रहने के लिए रूपक बनाकर ही पाते हैं तो समझ में आ गया फिर भी दिमाग में नहीं कोई आलस्य प्रमादी के कारण पूछते है तो नहीं बोल पाते ठीक इसलिए ग्रंथकार आचार्य कहते श्रोता के बुद्धि में रहने के लिए रूपक बनाते हैं ठंवान तत्कार शोधे नरिता न भीतिर्बोधसम्राज कीर्ति प्रत्युत कस्य तै कीर्ति कोई सम्राट युद्ध करके विरोधी दल के सब सैन्य आदि सब को मार दिया सब पर उनके सब गिरे हुई उसे डरेगा नहीं जब जीवित रहा रहकर उसको मारने के लिए उसके विरोधी में आते थे उनको को मार कर दिया सब गिरा दिया उसके बाद उनसे भय कर बल्कि सब लोग क्या कहेंगे उसकी किर्ति देखो किसने लोग मार दिया बड़े बड़े वृद्धा को मार दिया देखो सम, कि सम्राट की इस प्रकार तिष्टंतु अज्ञान त्य तो तो अज्ञान अज्ञान के कार्य के सब बड़े गिरे रहे तिष्टु जो बाधित हो गए नष्ट हो गए उनके सब रहा अज्ञान का शब अज्ञान कार्य कर्तृत्व तो आदि के सब जैसे कार्य सब रहे सब कैसे बोध ने मारिता मारा किसने बोध है। बोध मार दिया न बोध सम्राज यहाँ सम्राट कौन है बोध है बौद्ध रूप सम्राट की भीत है सम्राज सम्राट सम्राजो सम्राज्य प्रशांत सम्राट बनता है सम्राज्य बोध सम्राट की भीत नहीं है प्रत्युत तस्य तस् कीर्ति प्रत्युत बल्कि तस् सम्राट की कीर्ति है उनके द्वारा अभिद्या अभिध्या के कार्य सब यदि पड़े रहेंगे तो सम्राट की कीर्ति है अभय है कीर्ति है इसलिए भय नहीं निर्भय हो गया बौद्ध रूप सम्राट कोई शत्रु विरोधी नहीं रहे तो निर निरंकुश हो गया बोझ भय नहीं ओम को